हमारा तीसरा उपनिषद उपनिषद प्रारंभ होगा यजुर्वेद की एक शाखा कठ शाखा का ग्रंथ माना जाता है कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है कठ शाखा महर्षि कठ इसके प्रणेता माने जाते हैं महर्षिकठ यजुर्वेद की इस शाखा के भी प्रणेता माने जाते हैं और उन्हीं के द्वारा ये ग्रंथ रचित है अध्यात्मा प्रेमियों के लिए अध्यात्म शिक्षा देने के लिए और महर्षि कठ महर्षि वैषम प्राणी के शिष्य माने जाते हैं और तथ शब्द से देखें तो कठ कृच्छ जीवन है धातु से बना है कृष्ठ जीवन यानी कठिन जीवन कठोर जीवन हम सामान्य हिंदी भाषा में भी कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं और तो संस्कृत की कठ धातु से निर्मित ही उसका कुछ परिवर्तित रूप है जब जीवन में कठिनाई होती है कृष्ठता से परेशानी से जीवन चल रहा होता है तो हम कहते हैं कि जीवन कठिनाई में चल रहा है तो महर्षि कट कथ थे कठोरता से इन्होंने अपने जीवन को जिया होगा अपने जीवन को उस रूप में ढारा होगा बड़ी तपस्या की होगी तो संभावना है इसलिए उनका नाम कट पड़ा होगा इस उपनिषद के अंदर नचिकेता नाम के एक कुमार का वर्णन आता है एक दृष्टांत एक कथा के रूप में ये उपनिषद है उस कथा को हम धीरे धीरे देखेंगे तो जो नचिकेता नाम का कुमार है एक किशोर है अभी युवा नहीं हुआ है उस कुमार शब्द को वहां पर ऋग्वेद के सूप्त में शरणाचार्य में पाया और संबंधित कुछ बातें वहां मिली होंगी उस आधार पर उनका कहना है ये कठोपनिषद ऋग्वेद के उस सूक्त से संबंधित है इस उपनिषद में जो कथा आई है उस कथा के बारे में विद्वानों की दो मान्यताएं हैं कुछ विद्वान मानते हैं कि ये कथा ऐतिहासिक है वास्तव में ऐसी घटना घटी थी इस प्रकार के व्यक्ति थे इन, इन नाम वाले व्यक्ति थे नाम नचिके का नाम वाला कुमार था यम नाम के आचार्य थे अध्यापक थे और कुछ विद्वान मानते हैं कि ये वास्तविक कथा नहीं है अध्यात्म के अनेक बातों को रहस्यों को समझाने के लिए उपदेश देने के लिए इसको कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है मैसे में भी ऋग्वेदादी भाष्य भूमिका में किसे दृष्टांत के रूप में एक निर्मित कल्पित कथा के रूप में स्वीकार किया है और नचिकेता को आत्मा के रूप में स्वीकार किया और यम को परमात्मा के रूप में और इनके परस्पर संवाद को उपदेश को समझाने के लिए यह कथा कही गई है ऐसा उन्होंने स्वीकार किया तो देखते हैं इस कथा के अंदर कठ ऋषि हमको तो क्या उद्देश्य देना चाहते हैं कहां से हमको लेकर के चलना चाहते हैं और कहां तक हमको तो पहुंचाना चाहते हैं इसके प्रारंभ में पहले श्लोक के अंदर कहा ओम ये तो प्रारंभ परमात्मा का नाम किया गया प्रारंभ ही इन्होंने उस कथा से किया कु्रवश सर्ववेद सम दत वाजिश्रवस नाम का कोई गृहस्थ था उसने मुक्ति की इच्छा से कुशन हवई तीव्र इच्छा से श्रेष्ठ स्थिति की इच्छा से सर्व गरौ जो कुछ उसके पास था वो सब उसने दे दिया सर्व वेद यज्ञ किया जो जो भी उसके पास था बहुत कुछ अधिकांश कुछ उसने दिया और देने से उसकी कामना थी कि मैं मुक्ति को प्राप्त करूं ऊंची स्थिति को प्राप्त करूं यह जो वाजश्रवस शब्द है इसका अभिप्राय है वाजश्रवा का पुत्र वाजश्रवस वाजश्रवा के पुत्र थे और वाजश्रवा शब्द श्रव को देखें तो वाज कहते हैं अन्न को और श्रवस कहते हैं यश को कीर्ति को तो वाजेन अन्न कीर्ति यश्य स वाजश्रवा जिसकी अन्न के माध्यम से कीर्ति हो उसे वाजश्रवा कहते हैं अर्थात कोई ऐसे संपन्न व्यक्ति हुए होंगे जिनके पास बहुत धन धान्य अन्न होगा बहुत अधिक धन धान्य हो तो भी यश कीर्ति होती है और उन्होंने बहुत अधिक धन धान्य का दान भी किया होगा उस दान के कारण भी उनकी कीर्ति रही होगी और उन्हीं के पुत्र ये वाजश्रवस थे इनके भी मन में आया कि मैं भी बहुत कुछ दान करूं तो आगे कहते हैं कि तस्य है नचिकेता नाम पुत्र आस उसका यानी वाजशवा का नचिकेता नाम का एक पुत्र था अब वैसे तो कथा है पिता पुत्र के बीच की गुरु शिष्य की लेकिन इसके दृष्टांत के रूप में अगर अर्थ लेंगे तो वहां शब्दों को भी हमको थोड़ा थोड़ा खोलना होगा तो नचिकेता का मतलब है निकेत गति गतिकर्मा यहां जो तो त्रय धातु दिए गई गति गतिकर्मा है गति अर्थ वाली है और उसके आगे पहले नए लगा दिया तो नचिकेता। चिकेता न चिकेता जो गतिशील नहीं है गति का मतलब परिणमन बदलाव जो बदलाव वाला नहीं है इस शरीर में रहते हुए जो स्थिर है अपरिणामी है नित्य है अजर है उस आत्मा को नचिकेता ना नाम से हम कह सकते हैं यहां पर इस प्रकरण में नचिकेता जश्वरस का पुत्र है जब उस पुत्र ने देखा कि मेरे पिता बहुत सारी चीजों का दान कर रहे हैं गायों को दान कर रहे हैं ब्राह्मणों को बहुत चीजें उन्होंने दी हैं तो उसके कुमार होते हुए भी छोटे बच्चा होते हुए भी एक विचार मन में आया उसको दूसरे वाक्य में कहा तम कुमारम संतम उसके कुमार होते हुए भी बच्चा होते हुए भी बच्चे के अंदर भी बहुत अच्छे विचार आ सकते हैं बड़े के मन में भी जो विचार ना आए वो छोटे बच्चों में आ जाते हैं और ठीक ठीक बात वो पकड़ लेते हैं तो तमह कुमारम संतम उसके कुमार होते हुए भी मन में आया दक्षिणासु डिए मारासु दक्षिणाओं के ले जाए जाते हुए जो दक्षिणा दी गई थी गाय आदि की उनको देख करके श्रद्धा आविवेशक उसके मन में श्रद्धा ने प्रवेश किया उसके मन में श्रद्धा पैदा हुई तो एक सत्य विचार उसके मन में पैदा हुआ और जब यह विचार पैदा हुआ तो सो अमनतम तो फिर उसने उस पर विचार भी किया सत्य की एक कोंध मन में उठी एक विचार उठा और साथ ही साथ उसने उसको एक विचार भी किया और वो क्या विचार करता है उसको तीसरे श्लोक के अंदर कहा पीटोदत्ता जगध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनदा नाम ते लोकांस गी जो गायें दी जा रही थी को कहा कि कैसी गए हैं पीतों तथा जिन्होंने जल को पी लिया है अर्थात जीवन में खूब जल पी लिया है और अब ये जल पीने के लायक भी नहीं रही है जल भी ढंग से नहीं पी पाते हैं जैसे हम किसी वृद्ध को कहें वाण या संन्यास की स्थिति वाले व्यक्ति को कहें साठ सत्तर अस्सी वर्ष के कि इन्होंने तो अपने जीवन में खा लिया पी लिया बस ये तो खा चुके पी चुके देख चुके पूरे संसार को अर्थात ये सब काम उन्होंने काफी कर लिए हैं तो ऐसे ही ये जो गाय थी वो थी पीलों तथा तो जिन्होंने खुद पानी पी लिया है जगप त्रिणाम जिन्होंने इनको को खा लिया है खुद पीते खा लिए खुद घास चढ़ ली है, है। अर्थात वृद्ध हो गई हैं दुख दो और जिनका दूध दूह लिया गया है अब ये दूध नहीं देती और निरिंद्रिया जिनकी इंद्रियां भी क्षीण हो गई हैं दुर्बल हो गई हैं हाथ पैर कमजोर पड़ गए हैं ऐसी उन गायों को कहा दर उनको जो देता है जिसने उनको दिया है वो कहां जाएगा उसकी क्या स्थिति बनेगी तो कहा अनदा नाम तेलोगा वह जो व्यक्ति है जो इस प्रकार का दान करता है वो अनंदा नाम के लोगों में चला जाता है नंद कहते हैं प्रसन्नता को खुशी को आनंद को और उसका जहां अभाव हो उसको कहते हैं अनंदन नंद जहां नहीं है वो अनंद हो गया ऐसा व्यक्ति अनंदा नाम के लोग उन लोगों की तरफ जाता है जो अनंदा है जब आनंद रहित है जहां की दुख है कष्ट है उनको वो प्राप्त करता है बहुत छोटा बच्चा था लेकिन फिर भी उसके मन में यह विचार उठा कि मेरे पिताजी ने ये झुंड के झुंड गायों के दान कर दिए हैं ये बूढ़ी लंगड़ी बच्चे न देने वाली दूध न देने वाली गायें दूसरे को संभला दी हैं और इससे उन दूसरों को कोई लाभ नहीं होने वाला बल्कि उनके ऊपर ये बोझ बनेगी उनको इनको पालन करना पड़ेगा तो इन्होंने अपने सिर की बला डाल दी है और इस प्रकार का दान निरुपयोगी ही नहीं हानिकारक भी होगा ये बच्चे के मन में पैदा हुआ और तभी नहीं आज भी हम देख सकते हैं इस प्रकार के दान कहीं कहीं होते हैं उसको भी व्यक्ति दान के रूप में भी देता है घर का भोजन अगर बासी हो गया है सड़ गया है उपयोगी नहीं है तो किसी को दिया जाता है किसी निर्धन को भूखे को दिया जाता है भिकारी को दिया जाता है तो उसमें भी हम अपना दान समझ लेते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल व्यर्थ चीज हो चुकी है हम उसको दे रहे हैं जब तक वो हमारे लिए सार्थक थी तब तक हमने उसको नहीं दिया ऐसी भी अनेक स्थितियां रहती हैं कि जो चीज हमारे लिए सार्थक नहीं है लेकिन दूसरे के लिए वो सार्थक हो सकती है वहां तक भी सी कुछ सीमा तक बात स्वीकार की जा सकती है लेकिन जब पता है कि ये सब्जी खराब हो गई है सड़ गई है इसमें दुर्गंध आ गई है और दूसरा व्यक्ति जब इसको खाएगा तो उसको हानि होगी तो भी अगर वो दान दिया जाता है उस तो सभी भी चीज को यह सोच करके कि चलो दान ही हो जाएगा इससे ये अधर्म कार्य हो गया और वो दुख कष्ट देने वाला होगा कुछ लाभ नहीं देने वाला होगा हमारी जो चीज जो नोट अनेक बार खराब हो जाता है उनको परेशानी लगती है तो उसको दान पात्र में डाल देते हैं दान करते थे कपड़ा खराब हो गया अब हमारे किसी काम का नहीं है उसका दान कर देते हैं। तो इस प्रकार का दान जो सामने वाले के लिए उपयोगी ना होकर के हानिकारक हो जाए वो हमारे लिए भी दुखदायी होगा यह ऋषि तात्पर्य से कहना चाहते हैं और इस अंक्ति के अंदर इस श्लोक के अंदर जिन गायों के दान की बात है अगर स्थूल तृष्ठा से देखें तब तो बाहर की दूध देने वाली गायें हैं। और इसको दूसरे रूप में देखा जाए तो गौ नाम इंद्रियों का भी होता है जो हमारी जैनेन्द्रियां कर्मेंद्रियां हैं इनको भी गौ नाम से कहा जाता है ये उस व्यक्ति की भी प्रकरण से चर्चा हम मान सकते हैं कि जो अब वृद्ध हो गया है जिसने खूब खा लिया है पी लिया है इंद्रियां जिसके शिथिल हो गई हैं और अब वो अपनी इंद्रिया के लिए संसार के उपयोग के लिए समाज के लिए देना चाहता है जो उपयोग इनका होना था वो तो उसने गृहस्थ में रहते हुए कर लिया कमा लिया खा लिया दे दिया अब जब इंद्रियां शिथिल हो गई तो विचार बनाते हैं कि मैं समाज की सेवा करूंगा अथवा में अब प्रगति करूंगा और किशोर आते हैं जब उनका श्रेष्ठ समय था जो उनका ठीक उपयोग हो सकता था उस समय तो समाज का कार्य या अध्यात्म की साधना नहीं की और अब इस और आगे ऐसा आज के युग में भी व्यापक रूप से देखा जा सकता है बल्कि कोई युवा गृहस्थी या युवक ब्रह्मचारी इस ओर लोग कहते हैं कि अध्यात्म की तरफ अभी जाने की क्या आवश्यकता है ये तो वृद्धावस्था की चीजें हैं बुढ़ापे की चीजें हैं माता पिता अगर बच्चे को आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ते देखते हैं तो उनको लगता है कहीं वैरागी ना हो जाए छोड़ ना दे उन्हें लगता है कि अभी बच्चों के हाथ में ये पूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ शोभा नहीं देते ये तो इनके खाने पीने कमाने की आयु है ये तो वृद्धों के हाथ में शोभा देते हैं तात्पर्य ऐसा नहीं ऋषि परोक्ष रूप से संकेत देना चाहते हैं कि जब ये चक्त है उसी समय समाज की और आध्यात्मिक प्रगति हमको करनी चाहिए तो बच्चे के मन में ये प्रश्न तो एक वितर्क तो उठ ही चुका था ऊपर से पिता ये दिखा रहे थे कि मैं सर्वमयिक यज्ञ कर रहा हूं सब कुछ दे रहा हूं तो बच्चे ने सोचा तो कि मैं भी तो इनका पुत्र हूं जैसे गायें इनके पास में है ऐसे मैं भी तो पुत्र हूं इनका तो पिता से पूछा कि आप मेरे को किसे दे रहे हैं मेरे को किसको दान करेंगे तो चौथे श्लोक में कहा सब लोग वाचक की आपको अपने पिताजी तो बोलते हैं कस्मई में हम दाश सकती है कि मेरे को किसको दोगे पिता से व्यंग के रूप में भी पूछ सकते हैं देख कि जो निकम्मी चीजें उनको ये दे रहे हैं तो कुछ तो इनकी सकता हो मैं एक किशोर हूं कुछ कर सकूंगा तो एक बार कहा तो पिता ने टाल दिया पिता अपने बच्चों को कैसे दान करता तो कहा द्वितीय तृतीयम तम हो वह दूसरी बार पूछा फिर किसी बार भी पूछा पिता उत्तर नहीं दे रहे हैं पिता अपने बच्चे को कैसे दान कर सकते हैं और विशेष रूप से वो पिता जो अपनी बूढ़ी गायों के लोगों को दे रहा है तो अपने बच्चे को कैसे दे सकता है कि गृहस्थी के लिए अपने बच्चे को दूसरे को दे देना दान दे देना समाज के लिए दे देना बहुत कठिन कार्य होता है ऐसी ही परेशानी इन बाजश्रोव से गृहस्थी की भी थी तो जब बच्चे ने दूसरी बार तीसरी बार भी पूछा वो बोले परेशान होकर के क्रुद्ध होकर के उससे नाराज होकर के बोले मृत्यवेद ददामी थी मैं तुर को मृत्यु को देता हूं कि अच्छा ठीक है तेरे तो भी पहुंचा कर रही है कि मैं भी किसी को दिया जाऊं तो मैं तुर को मृत्यु को देता हूं अब पिता ने तो क्रोध में एक वाक्य कह दिया वास्तव में वो देना नहीं चाहते थे लेकिन बच्चे ने पिता के इस वाक्य को पिता की आज्ञा समझा और सोचा कि ठीक है गंभीरता से लिया कहा कि पिता मेरे को मृत्यु को दे रहे हैं और उसके मन में फिर क्या विचार पूछते हैं वो क्या सोचते हैं ये आगे के श्लोकों में हम आगे देखेंगे